रे तीन चार बाबा इधर नहीं है। मैं उधर से से बैटिंग कर रहा आया। तो नहीं हो रहे तुमको भी मेरा तो आदत खराब हो गया ना hare krishna hare rama he shree hare hare hare hare hare rama hare rama ram ram hare hare hare hare hare rama hare rama रामो राहे राते हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे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 आओ यार, आओ यार, आओ यार, आओ यार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 पांच सर्वदा यहाँ पर का के तो है। तो तो में हैं, पर कोई कोई रसगंध का का पाठ कर पांच का आप तो आपका वो तो ठीक है है दस मिले आपका मतलब जैसे सब की जय श्री चैतन शांत दंती जय की जय भागवत निवास आश्रम की जय श्री गौर हरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरिंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राम हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गुलवंदा बंदे हरि दानी पे उन्मु हरि पुराण सुख समायों जय बारात सुन सत्यवती होले मंदुओं व्यासों ये स्यास नमः आमे नमः तो शंकराचार्य नमः लक्ष्मण लक्ष्मण श्री लक्ष्मण परिधान चरणधाम नमः की श्री श्री श्रीकृष्ण चैतन्य सहगल ताशी शामिल तानिश कुष्णाय वासुपाय अरे परमात्मा को तपस्नाये भूतनाय वंशाकर उपनिषत्र बासुदेव ये चौपटा नाम पावन कुल वैश्विक दूध रूप इश्वी सनातन परम परम पराशी एवं दुर्गंध जलित दयालु को ये भक्ति शुभ मनी लोगना सन वरिष्ठ बंद साधा चरण आप लोग करके श्री दिश्ट्रनाद्ने, दिश्ट्रनाद्ने अच्छा श्री चैतन चरतामृत के उस अध्याय में पिछले वाले अध्याय में श्रीमद महाप्रभु के अपूर्व दिव्य उन्माक उनका प्रसंग चल रहा था चौदहवें परिच्छेद शिव महाप्रभु प्रेम में अत्यंत अत्यंत विफल हैं और शिव महाप्रभु राधा रानी हरी वो श्री राधा रानी प्रेमोन्माद की दशा में जैसे संयोग से योगनी होकर के विराजमान हो गई है कृष्ण और श्री राधारानी कह रही हैं महाप्रभु के रूप में श्री राधारानी कह रही हैं कि मेरा चित्र आज बाउल हो गया है पागल हो गया है चवालीस में पैर है चौदह में परिच्छेद की दशेंद्रीय शिष्य कौरी महा बाउल नामधौर शिष्य लया मोर देह मोर भोग महा भोग महा धन। सब गेला वृंदावन बोले आज मैं बाबरी हो गई हूं बाउल हो गई हूं बाउल संप्रदाय भी है तो मैं बाउल हो गई हूँ बाबरी पागल हो गई हूं और महाबाउल बन करके मैं योगी योगनी बन करके विचरण कर रही हूं कृष्ण में ये आउल बाउल चौरासी सिद्ध नवनाथ ये बाद में कहीं बौद्ध धर्म के महायांग के विस्तार के रूप में ये सारे उपसंप्रदाय प्रकट हो गए बौद्ध धर्म कर्मकांड की जटिलता को छोड़कर के कहीं प्रवृत्त हुआ था परंतु तो बाद में वही शास्त्र विचार और कर्म कांड की शास्त्र विचार और न्याय की जटिलताओं में बहुत उलझ गया उसमें अनेक अनेक उपसंप्रदाय बौद्ध धर्म के प्रकट हुए भगवान बुद्ध ने तो यह कहा था माने अनागत बुद्ध ने कि बहुत ज्यादा झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है इससे सीधा सीधा जो मध्यम मार्ग है उस मध्यम मार्ग को अपनाओ और उन्होंने तर्क से अलग होकर के व्यावहारिक एक मार्ग उसको अपनाने की बात कही थी परंतु बाद में उल्टी बात हो गई और बौद्ध न्याय दर्शन वह अनेक अनेक तर्क तर्कवादों में इतना उलझ गया कि उसमें फिर माध्यमिक आदि जो संप्रदाय हैं वो माध्यम का आदि संप्रदाय अत्यंत अत्यंत विकसित हो गए वैभाषिक माध्यमिक ये जो बौद्धों के अनेक संप्रदाय थे विकसित हो गए और उन विकसित संप्रदायों में बाद में जाकर के जो हीन यान था उस हीनयान में कहीं साधना के बीच में कहीं योग का और कहीं नावी का भी प्रवेश हो गया और चौरासी सिद्धों नवनाथ इन्होंने फिर योग की सिद्धि करके जादू का इतना प्रभाव प्रकट किया कि सामान्य जो जो भोली भाली ग्रामीण जनता जनता थी वो इनके ऊपर ये शासन करने लगे और संत ने जो कह दिया बस वो बात माननी है नहीं तो पूरा गांव वो जाएगा और ये लोग कुछ चमत्कार भी दिखाने लगे और उससे सर्वत्र सर्वत एक के प्रति भय का वातावरण बात, के साथ में झुक के इनको प्रणाम करने का जो वातावरण था वो बाद में प्रकट हो गया और उसमें अनेक दूसरे बादउल जो कई अपसिद्धांत जो थे उन अपसिद्धांत उनका भी प्रयोग कहीं बौद्ध धर्म में बाद में हो गया और इनमें जो बाउल संप्रदाय था वो विशेष रूप से कहीं जो जो जादू टोना है उस जादू टोना और गायन उनको प्रकट करते हुए यहां तक के योगनी को भी अपने साथ में रख के उन योगनी के साथ में योगिक क्रियाएं करते हुए वो प्रसिद्ध हो गया तो वो योगी अद्भुत तले के जो बेश हैं उन बेश को धारण करके कहीं प्रकट अः विचरण करने लगे और उनके वचन राजा के वचन की तरह से ग्रामीण प्रजा गांव की जो प्रजा है वो मानने लगे और वे मधुर स्वर में गायन भी करते थे और अपने साथ में योगनी को भी रखते थे और योग की विभिन्न क्रियाएं और जागो के द्वारा सबको अभिभूत भी किए किए हुए थे तो वो एक अलग संप्रदाय था श्रीमंद महाप्रभु के समय वो संप्रदाय कहीं प्रक्र... बहुत ज्यादा प्रचलित भी हो गया था महाप्रभु ने उनका खंडन करके जो शुद्ध वैदिक मार्ग है उस वैदिक मार्ग को स्वीकार किया और यहां पर श्री महाप्रभु यही कह रहे हैं कि आज कृष्ण वियोग में मैं बाबुल बावली हो गई हूँ बाउल हो गई हूं और बाउल लोग जैसे इंद्रियों अपनी शिष्यों को बनाकर के अपने शिष्यों की टोली के साथ में जाते हैं और किसी भी गांव में जाकर के बैठ गए इसी प्रकार यहां पर दश इंद्रिय शिष्य परी दस इंद्रियों को मैंने अपनी शिष्य बना लिया पांच कर्मेंद्री पांच ज्ञान इंद्रिय इनको मैंने शिष्य बना लिया अर्थात चतुर्वृत्ति निरोध के आधार पर इनको मैंने जीत लिया महाबाउल नामधारी और मैंने महाबाउल ये नाम रख लिया मेरा नाम भी अपरण बाबरी हो गया है महाबाउल नाम हो गया है और शिष्य लया कौरिल गमन शिष्यों को लेकर के मैं सर्वत्र गमन करती हुई डोल रही हूं मोर देह स्व आज मैंने जैसे बाउल अपने घर को छोड़ देते हैं इसी प्रकार मोर देह स्व मेरा देह ही अपना घर था एक रूपक है बावल बाउल बने तो बाउलों का जो भी बेष है वो सब बाउलों से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब मेरे साथ में जुड़ी हुई है मोर देह स्वसदन मेरा देह जो है वही अपना घर हो गया है विषय भोग महाधन और मैंने विषय भोग महाधन इनका भी त्याग कर दिया बाउल जैसे त्याग करके जाते हैं जटा धारण करके सिंगी बाजा इख्तारा उनको लेकर के जैसे वे गायन करते हुए डोलते हैं ऐसे ही विषय भोग महाधन विषय भोग महाधन ग्रह इन सबका त्याग कर सब छाने गेला वृंदावन में वृंदावन चली गई हूं बाउल बन करके और वृंदावन एक प्रजागण यथावर जंगम वृक्षलता ग्रहस्थ आश्रम में वृंदावन में जितने भी प्रजागरण हैं उन प्रजागरों के बीच में मैं भिक्षा ग्रहण करती हुई और गायन करती हुई डोल रही हूं यथस्थावर जंगम वृंदावन के जितने भी स्थावर जंगम वृक्षलता इनके ग्रहस्थ यही ग्रहस्थ हैं इनके यहां पर मुझे भिक्षा की प्राप्त हो जाती है और तार घरे भिक्षाटन और उन वृंदावन के वृक्षलता इनके आश्रय में ही मैं भिक्षाटन करती हुई डोल रही हूँ भिक्षा मांगती हुई डोल रही हूँ फल मूल पत्राशन फल मूल पत्र घास पास पात, इनको खा करके ही मैं अपने जीवन का निर्वाह कर रही हूं ये वृत्त कौरे शिष्य स्वमे इस प्रकार अपने शिष्यों को संग में लेकर के मैं यही वृत्ति करते हुए डोल रही हूं। इस तरह से मैं कृष्ण वियोग में पागल हो गई हूं कृष्ण में बाउल बन करके वियोग के गीत गाती हुई डोल रही हूं कृष्ण रूप गुण रस गंध शब्द परश ये सुधा आस्वादे गोपीगण गौण ता सभार ग्रास शेषे पंचेन्द्रिय शिष्य से भिक्षाए राखे जीवन बावलों की जो उपासना पद्धति है वो थोड़ी सी अटपटी है वज्रयान की जो उपासना पद्धति है हीनयान में से ही बौद्ध धर्म में दो मत हुए थे पहले महायान और हीनयान में ही एक मत हुआ वो हुआ वज्रयांग माने अपने हृदय को बज्र के समान कठोर बना लेना जो कि बाहर के विषयों से आसक्त न हो ये यह का एक प्रकार था उस वज्रयांग से ही निकले हुए अनेक अनेक और संप्रदाय थे जिनमें भारतीय विचारधारा भी वो बौद्धों की विचारधारा तो कहीं दूसरी के धनी रह गई और उसमें आत्मसाधन मोक्ष साधन की जो विचारधारा थी वो ही कहीं प्रकट हो गई और उसकी पद्धति उसमें कहीं स्त्री इनका भी प्रवेश उपासना के अंग के रूप में हो गया था उस समय एक योगी कहीं अपने तेज को ऊर्जगामी बनाते हुए वह हृदय में ला करके अपने तेज को स्थापित करे और वज्रयान की उस प्रक्रिया में बज्रौली इत्यादि जो प्रक्रिया है उसमें हृदय में लाकर के अपने तेज को स्थापित किया जाए और उस समय हृदय में ब्रह्म का चिंतन किया जाए अपने आप के स्वरूप का चिंतन किया जाए ये उनकी बज्र वज्रयान की एक प्रक्रिया रही और उस प्रक्रिया को अपना करके कहीं उसमें घ वह भी उपयोगी होकर के विराजमान था और उसमें अपने तेज को अधोगामी न बना करके हृदय स्थित करने का एक प्रयास था तो उस स्थिति को प्राप्त करके वे जो बाउलजन थे वे मधुर स्वर में गायन करते हुए कुंडलनी रूपी जो नायिका है उस नायिका को ब्रह्मांड में जो ब्रह्म रूपी नायक है उस नायक के साथ में मिलन कराने के लिए हृदय में अवस्थित करके अपने तेज को उन दोनों का मिलन प्राप्त कराना ये जो साधन की पद्धति थी माने आत्मा जो है उसका परमात्मा के साथ में मिलन प्राप्त कराना ये जो पद्धति थी उस पद्धति को कहीं विशेष रूप से वे गायन करते थे तो उसी की बिंब को ग्रहण करके यहां पर कह रहे हैं कि अपने शिष्यों को संग में लेकर के शून्य कुंज मंडप को शून्य कुंज रूपी जो मंडप है उसके कोने में अभ्यास कृष्ण ध्यान अभ्यास करते हुए मैं विराजमान हो रही हूं तो जैसे एक योगी शून्य का चिंतन करते हुए शून्य माने ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड का चिंतन करते हुए अपने तेज को कहीं भोगते हुए वो तेज समाप्त न हो जाए जो आनंद उसको समाधि में प्राप्त हो रहा है वो आनंद समाधि में समाप्त न हो जाए तो हृदय में अपने तेज को स्थित करके कुंडलिनी को उस समय ब्रह्मांड के साथ में ब्रह्मांड में जो परमात्मा है उस परमात्मा के स्वरूप का वह अपने हृदय में जो अनाहत चक्र है उस अनाहत चक्र में एक योगी ध्यान करे और वो कहीं आत्मा का परमात्मा के साथ में जो मिलन इसको प्रेमी प्रेम का के मिलन के रूप में हृदय में ध्यान करे ये जो अपूर्व पद्धति है उस पद्धति को ही कहीं प्रतीक बना करके श्रीमंद महाप्रभु कह रहे हैं कि शून्य कुंज मंडप को जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड की कुंज रूपी मंडप में अभ्यास कृष्ण ध्याने ध्यान अभ्यास में कृष्ण का ध्यान करती हुई मैं विराजमान हो रही हूं नहा तहा लया तहा रहे लाया शिष्यगण वहां अपनी सारी इंद्रियों को भी चिन्ह में बना करके उस आत्मा परमात्मा के मिलन में जैसे एक योगी रखता है एक बाउल रखता है इसी प्रकार मैं भी अपने चित्त को मिला करके वहां रखूंगी रूपक के रूप में इसको प्रस्तुत करें महाप्रभु की उपासना पद्धति नहीं है ये ये उपासना पद्धति नहीं है केवल रूपक दिखा रहे हैं कि जैसे एक बाउल कहीं अपने तेज को पहले ऊर्जगामी बनाता है अधोगामी नहीं बनाता है और ऊर्धगामी बना करके अपने तेज को ऊपर खींचते हुए वह हृदय में ले जाकर के स्थित करता है और अपनी कुंडलनी जो है उसको वह शक्र का भेदन करके वह परमात्मा के साथ में आज्ञा चक्र में ले जाकर के परमात्मा के साथ में उसका भोग करते हुए विराजमान होता है तो योगी प्रक्रिया में मूलाधार जो चक्र है वहां मूलाधार चक्र में जो कुंडलनी है उसको जागृत किया जाए ड़ा और पिंगला दोनों जो नारी है उनको सुषुमना में समाहित किया जाए और तो सुषुमना में समाहित करने के बाद में कुंडल सुषुमना मार्ग से ऊपर कितना बढ़े तो मूलाधार चक्र जो कि नीचे आधार चक्र है उस आधार चक्र को पार करके फिर स्वाधिष्ठान माने नाभि में फिर मणिपुर माने उदर में फिर अनाहत मान्य हृदय में फिर विशुद्ध मन कंठ में और आज्ञा जहां नाक और धोए मिलती हैं वहां पर ले जाकर के कुंडलनी को स्थित किया जाए वो कुंडलनी मुख खोल करके खड़ी हो जाएगी योग में और जितने भी छिद्र हैं शरीर के नौ छिद्र वे रह जाते हैं नीचे और कुंडलनी पहुंच जाती है ऊपर इसलिए कुंडलनी के ऊपर पहुंचने पर कुंडलनी काल्पनिक वस्तु तो है वो कुंडलनी जागृत हो करके वह कहीं आज्ञा चक्र में जाकर के अवस्थित हो जाएगी सहस्त्रार कमल हमारी जो खोपड़ी है वो ये है सहस्त्रार कमल इस कमल से निरंतर निरंतर अमृत झड़ता है तो वो कुंडलनी उस अमृत का पान करती है सामान्य आदमी के जो झड़ा है वहां पर नेत्र जो हैं वे है सूर्यचंद तो सूर्यचंद्र के प्रकाश से वह अमृत सूख जाता है और उनको अमरता की प्राप्ति नहीं होती है परंतु तो कुंडलनी जब आज्ञा चक्र में स्थित हो जाती है तो नेत्र सूर्यचंद्र जो है वे भी नीचे रह गए उस समय शहसार से तपकने वाला जो ब्रह्मानंद रूपी अमृत है उस अमृत का कुंडलनी पान करती है और आत्मा वह परमात्मा के साथ में मानव मिलकर के सायुज प्राप्त करके समाधि में निर्विकल समाधि में अवस्थित हो जाती है तब एक योगी दशम द्वार के द्वारा अपनी खोपड़ी जो है उसके बीच के जो दशम द्वार है उसके द्वारा अपने प्राणों का त्याग करके ब्रह्म सायुज प्राप्त कर लेता है तो वो योग की प्रक्रिया थी और उस योग की प्रक्रिया को कहीं बाउल संप्रदाय में भी कहीं स्वीकार कर लिया गया था तो वो ही कह रहे हैं कुंज शून्य कुंज मंडप को दशम द्वार उस द्वारा दशम द्वार जो है तो इंद्रियां हैं नौ द्वार तो शरीर के हैं दो आंख के छेद दो नाक के छेद दो कान के छेद एक मुक्ता छेद पायुपस्थ ये नौ द्वार तो नौ द्वार की पूरी है और दशम द्वार जो है वो योगी का है ब्रह्मंद वह अपने प्राणों का जब त्याग करता है तो दशम द्वार के माध्यम से वह अपने प्राणों का त्याग करता है तो मैं दशम द्वार में जाकर के अपनी कुंडलनी को स्थित कर रही हूँ मैंने आज्ञा चक्र में कुंडलनी को स्थित करके दशम द्वार से जो अमृत की निरंतर निरंतर धारा टपक रही है उस अमृत का पान मान ब्रह्मानंद का पान करते हुए मैं विराजमान हो रही कभी भी ब्रह्म सिद्धि जीवन का लक्ष्य नहीं है ब्रह्मानुभूति जीवन का लक्ष्य है सिद्धि आत्मा की सिद्धि नहीं है आत्मा तो हमको पता है आत्मा तो हमको पता है अपने आप को नहीं भूलते हैं कभी अपने नाम को भी नहीं भूलते हैं गहरी नींद में भी जब तुरंत जागते हैं तो हमको अपना नाम तुरंत याद आ जाता है तो नाम के साथ में आत्मा की एकता जैसे होती है अपनी जीवात्मा के साथ में अपने नाम का हमने एकता प्राप्त कर ली शरीर नाम के साथ में शरीर की एकता तो तीनों एक हो गए जीवात्मा जीवात्मा के साथ में शरीर पहले देहाध्यास हुआ और देहाध्यास के साथ में देह का नाम तो नाम के साथ में हम एकदम मिल करके एक हो गए आत्मा देह और नाम ये तीनों चीज एक श्रेणी में जब आ गई तो एक श्रेणी में आने पर जैसे हम कभी अपने नाम को नहीं भूलते हैं ऐसे प्रयास ये करना चाहिए कि हम परमात्मा को कभी नहीं भूलें क्या हम अपना नाम भूलते हैं कभी किसी भी स्थिति में हम अपना नाम नहीं भूलते हैं तो जब जैसे देहाभ्यास जितना गहरा है कि हम देह के नाम को कभी नहीं भूलते हैं इसी प्रकार कब हमारा परमात्मा में अभिनवेश लग जाए कि हम परमात्मा को कभी नहीं भूलें इसलिए परमात्मा को न भूलने के लिए निरंतर निरंतर निरंत ये उपदेश दिया जाता है कि नाम स्मरण करो नाम स्मरण करो कि हम उनको हरे कृष्णा हरे कृष्ण महामंत्र जो है या कृष्ण नाम गोविंद राम माधव इन नामों को निरंतर जपो क्योंकि हम कहीं उनको निरंतर जपेंगे तो संस्कार के कारण कहीं भूलेंगे नहीं जैसे देह के अध्यास के कारण हम अपना नाम कभी नहीं भूलते हैं ऐसे ठाकुर के नाम का अभ्यास करने पर हम ठाकुर को भी फिर नहीं भूल पाएंगे और ठाकुर अपने आप कहीं जहां में स्वप्न में भी स्वप्न के बाद में भी शिवशक्ति में भी कहीं ना कहीं बने रहेंगे हमको स्मृति में बने रहेंगे इसलिए निरंतर नाम जप की आवश्यकता है तो एक योगी के रूपक में महाप्रभु अपने आप को कह रहे हैं कि आज कृष्ण वयोग में मैं योगी हो गया हूं राधानी योगनी हो गई हैं और भी कह रहे हैं कृष्ण आत्मा निरंजन मैं कृष्ण जैसे एक बाउल निरंजन आत्मा का स्मरण करता है ऐसे ही साक्षत साक्षात देखते मन साक्षात मन को देखूंगी ध्यान रात्रि करे जागरण और उस परमात्मा का ज्योति रूप में ही मैं निरंतर निरंतर ध्यान करूंगी वैष्णवाचार्य कहते हैं कि है। हम निर्विकल्प का कभी ध्यान कर ही नहीं सकते हैं जिस चीज का भी हम ध्यान कर रहे हैं वो कहीं न कहीं होकर के ही रहेगा निर्विकल का ध्यान नहीं किया जा सकता है परंतु फिर भी कहीं देह इत्यादि का ध्यान नहीं है यह विचार करके मैं श्री कृष्ण उनका ही ध्यान तो योगी तो बिना देह वाले किसी ज्योति मात्र का ध्यान करता है जो सबका आश्रय होकर के विराजमान है परंतु तो मैं उस समय निर्वकल माने प्राकृत से रहित श्री कृष्ण उनका ही निरंतर निरंतर ध्यान करूंगी तो कृष्ण आत्मा निरंजन कृष्ण जो आत्मा है उन निरंजन जिनमें माया का स्पर्श नहीं है ऐसे कृष्ण का ध्यान करूंगी साक्षात देखिते मन उनका मन में ध्यान करूंगी और ध्यान कौरी रात्रि कौरी जागरण और ध्यान में रात्रि का जागरण करते हुए विराजमान हूं मन कृष्ण वियोगी उस समय मेरा मन कृष्ण कृष्णी होकर के विराजमान हो जाएगा तो जैसे एक बाउल व्यक्ति हाय मुझे ब्रह्म प्राप्ति कब हो ब्रह्म रूपी पति से मिलने के लिए जैसे कुंडलनी रूपी पत्नी व्याकुल हो रही है ऐसे ही मैं कृष्ण कहे मेरा मन अर्थात कुंडल नहीं वह कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वियोगी हो रही है मन कृष्ण कृष्णी दुखे मन योगी आज दुखी मन में मैं योगी होकर के विराजमान हो रहा हूं हो रही हूं राधा कह रही हैं कि मैं बोगी बोग होकर के विराजमान हो रही हूं मेरा मन बेोगी हो रहा है से वियोगे दश दिशा हो और उस वियोग में मेरी स्मृति गुण कथन उद्वेग प्रमाद उन्माद संजर अभिलाषा चिंतन मरण ये जो दस दशाएं हैं ये दस दशाएं मुझे प्राप्त होती हुई चली जा रही हैं। तो के दशे दशा है व्योग में दस दशाएं मेरी हो रही हैं। इनमें दसवीं दशा जो है वो दसवीं दशा कही गई है मृत्यु माने मृत्यु की चाह करना यही दसवीं दशा है साक्षात मृत्यु नहीं बल्कि मृत्यु की इच्छा ये भी दशमी दशा है तो ये दशमी दशा होती हुई चली जा रही है से व्याकुल होया, मन पलायला, और उस दशा में अत्यंत अत्यंत में व्याकुल हो रही हूं और व्याकुल होते होते मेरा मन यहां लय प्राप्त हो रहा है तत्वतः मन में ब्रह्म का चिंतन नहीं होता है ब्रह्म तो बहुत व्यापक है मन तो बहुत एक सीमित वस्तु है मन तो सात्विक अहंकार जो है उसकी एक वृत्ति मात्र है तो छोटी वस्तु में, में बड़ी वस्तु तो आ नहीं सकती है परंतु योगी के लिए कहा यही जाता है कि वो मन में ब्रह्म का चिंतन करता है मन में ब्रह्म का चिंतन कैसे किया जा सकता है बड़ी वस्तु में छोटी वस्तु का चिंतन होगा छोटी वस्तु में तो बड़ी वस्तु का चिंतन होगा नहीं तो ब्रह्म का मन में ध्यान करना या मन में चिंतन करने का वास्तविक अर्थ होगा यही कि मन को ब्रह्म में लीन किया गया है तत्वता तत्वता मन में ब्रह्म का चिंतन नहीं है बल्कि मन को ब्रह्म में एक योगी लीन करता है व्यापक वस्तु में सीमित वस्तु को परिच्छ वस्तु को अपरिचिन्न वस्तु में कहीं लीन किया जा रहा है तो वो ही कह रहे हैं कि मेरा मन वह मन गेला पलायला मन पला करके पलायन कर गया अर्थात मन ब्रह्म में लीन हो गया शून्य मोर शरीर आलय और मेरा जो शरीर आलय है वह अब शून्य हो गया अर्थात शरीर जो है वो कहीं नहीं है वह ब्रह्म में ही जाकर के लीन हो गया मन शरीर में कहीं मेरी आसक्ति नहीं रही शरीर अलग पड़ा हुआ है अलग पड़ा हुआ है ब्रह्म से प्रकाशित नहीं है आत्मा से प्रकाशित नहीं है तो एक दिन समाप्त हो जाए तो मेरा जो शरीर है शरीर आले, शरीर रूपी ये घर वह भी शून्य हो गया क्योंकि आत्मा अभी तक शरीर को अपना घर समझ रही थी परंतु अब वह शरीर को घर नहीं समझ रही है वह शरीर उपाधि से अपने आप को अलग करके अनुभव कर रही है कृष्ण गोपी दश दशाई दशा दश दशा हो प्रभुर उदय इस प्रकार महाप्रभु कभी रूप श्री कृष्ण चिंतन करते हुए अपने आप को बाउुल कहते हुए विराजमान हो रहे हैं कहने का मतलब है कि जैसे एक योगी वह अपने तेज को ऊर्जगामी बना करके तेज को अधोगामी न बना करके अपने तेज को ऊर्जगामी बना करके पहले हृदय में स्थित करता है और हृदय में स्थित करके मध्यमा की स्थिति में हृदय की स्थिति में वह हृदय में पहले ब्रह्म का ध्यान करता है फिर हृदय में ब्रह्म का ध्यान करते हुए ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसे नकारात्मक रूप में वह ब्रह्म का ध्यान करता है ब्रह्म का ध्यान करके छह चक्र उसने चार चक्र पार कर लिए फिर वह विशुद्ध आज्ञा चक्र में जब स्थित हो जाता है कुंडलनी चक्र में स्थित हो जाती है उस समय वह ब्रह्मानंद का अनुभव करती है अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं इसका एक योगी अनुभव करते हुए विराजमान होता है और दशम द्वार में जो शून्य द्वार है उस शून्य द्वार से एक योगी जैसे अपने आप को ब्रह्म में लीन करके मानता है स्थित करके समाधि में स्थित करके मानता है और समाधि में स्थित करके मानने पर वह बाहरी देह गेह से पहले अपने आप को असंपृक्त किया उसने अपने आप को अलग हटाया फिर अपने शरीर से भी उसने अपने आप को अलग हटाया फिर उसका मन भी ब्रह्म में लीन हो गया तो मन में ब्रह्म का ध्यान नहीं किया गया बाद में मन ब्रह्म में जाकर के ही लीन हो गया और ब्रह्म में जाकर के लीन होने पर वह जैसे मिलन प्राप्त करता है जीवात्मा परमात्मा में मिलन प्राप्त कर रही है इसी प्रकार मैं भी श्री कृष्ण व्योग में राज रही है मैं भी एक योगनी बन करके ध्यान में कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करते हुए बेराजमान हो रही हूं और मिलन प्राप्त करते हुए मेरी मेरा मन उपाधि को छोड़ करके जितनी भी वस्तु हैं वे सब ब्रह्म ब्रह्म में जाकर के लीन हो गई अवस्थित हो जाएंगे और मेरा आत्मा का उस समय देह से जो संबंध है वो देह से संबंध दूर हो जाएगा जब तक आत्मा में लीन नहीं हुई है तब तक दस दशाएं विरह की साधक को प्राप्त होती रहेंगी और जैसे एक वियोग में व्योगनी को स्मृति प्यारे की स्मृति गुण कथन उद्वेग कभी प्रमाद पागलपन कभी उन्माद दशा कभी संज्वर, शरीर में बुखार इनकी प्राप्ति हो जाए कभी उदघूणा कभी अभिलाषा प्यारे कब दर्शन दोगे अभिलाषा कभी अनुचिंतन प्यारे के रूप का ध्यान करती है और कभी मृत्यु की कामना करने लगती है तो इत्यादि जो दस दशाएं जैसे प्राप्त होती हैं वे दस दशाओं में आत्मा भी परमात्मा के लिए रुदन करने लगती है मिलन के लिए रुदन करने लगती है ऐसे मैं भी यहां पर एक बाउल की तरह से रुदन करती हुई विराजमान हो रही हूं ये दस दशा उनका कहीं उज्ज्वल निर्मणी में इस प्रकार वर्णन किया गया चिंतात जागरोग मलनांगता कम करके उनको कर दिया कि प्यारे को कहीं कष्ट तो नहीं है ये चिंता फिर जागरण नींद ना आना फिर उद्वेग फिर तनता माने हो जाना फिर मलिंगता अंग का मलिन हो जाना फिर प्रलाप व्याधि उन्माद इनको प्राप्त करना और अंत में मृत्यु दशा इनको प्राप्त कर लेना या मृत्यु को चाहने लगना मृत्यु दशा हो जाएगी तो, तो फिर साधनी खेली खत्म हो जाएगा मन मृत्यु को प्राप्त करना या मृत्यु जैसी दशा को प्राप्त करना यही मरण दशा है साक्षात मरण नहीं है मृत्यु की कामना या मृत्यु जैसी दशा को प्राप्त कर लेते इन दशाओं को प्राप्त कर लेता दस दश दशा प्रभु व्याकुल रात्रि दिने श्री महाप्रभु उन्माद में दिव्योन्माद में विराजमान हैं इन दश दशाओं से महाप्रभु रात्रि दिन व्याकुल हो रहे हैं कभ कौन दशा उठे स्थिर बह ही मने स्थिर न ही मने महाप्रभु के हृदय में कब कौन सी दशा उठेगी ये पता नहीं है उनका मन स्थिर नहीं हो रहा है कहीं महाप्रभु मौन और ऐसा कहते कहते हुए बाउुल गीत गाते हुए बाउल लोग थे जो घूमते रहते थे उनके साथ में उनकी योगनी पत्नी भी रहती थी वो भी बाबरी मान पागल जो उनका बाबाजियों का जो बेश है उसको धारण करके योगियों का सब सबेश धारण करके बाउल बावन और बाउली ये दोनों विचरण करते हैं तो इन देशों को धारण करके महाप्रभु जैसे वो ही उसका रूपक धारण कर रहे हैं इन दशों दिशाओं में भी गीत गाते हुए एक तारा लेकर के या कोई बीन लेकर के उसका गायन करते हुए महाप्रभु जैसे डोल रहे हैं कभ कौन दशा स्थिर कोई सी भी दशा उपस्थित होती है महाप्रभु का मन स्थिर नहीं रहता है ऐसा कहते कहते कभी महाप्रभु मौन हो जाते हैं उस समय श्री राम राय रामानंद कोई श्लोक पढ़ने लगते हैं स्वरूप घोसाई उस समय कोई कृष्ण लीला का गायन करते हैं और द्विजन कैल किचु प्रभुर बाहु ज्ञान जब श्री गीत गोविंद जब श्री जो अन्य जो मधुर गीत हैं माने विद्यापति चंडीदास गीत गोविंद इन तीनों के गायन को जब ये दोनों राय रामनंद और श्री स्वरूप दामोदर ये श्लोक गायन करते हैं तब महाप्रभु का मन कृष्ण लीला सुन करके कुछ स्थिर होता है स्वरूप गोसाई करे कृष्ण लीला ज्ञान ये कृष्ण लीला का गायन कर रहे हैं मते अर्ध रात्रि कवि निर्वाह इस प्रकार आधी रात बिना जागते जागते महाप्रभु की बीत जाती है भीतर प्रभु कराए शयन उस समय किसी तरह से दोनों राय रामानंद और श्री सोम दामोदर श्रीमंद महाप्रभु को भीतर गंभीरा में लेकर के प्रकोष्ठ में महाप्रभु को शयन कराते है और शयन कराने के बाद में रामानंद राय तबे एला घर राय रामानंद लौट करके अपने घर आते हैं और स्वरूप गोसाई दुई सु और स्वरूप और गोविंद ये दोनों महाप्रभु के दरवाजे के ऊपर ही सोते हैं महाप्रभु को शयन करा करके महाप्रभु के दरवाजे पर ही स्वरूप और गोविंद ये दोनों के दोनों सोते हैं सब रात्रि महाप्रभु कौरे जागरण महाप्रभु सब रात्रि में जागरण करते हैं उच्च कोरी कौरे कृष्ण नाम संकीर्तन कभी जोर जोर से श्रीमान महाप्रभु नाम संकीर्तन करने लगते हैं प्रभु शब्द ना पाया स्वरूप कवाट कहीं में दूर है कभी महाप्रभु की आवाज आती रहती थी और महाप्रभु जोर जोर से कभी कभी कृष्ण नाम भी लेते थे परंतु तो आज एक दिन हुआ ऐसा कि एक दिन प्रभु की आवाज बहुत देर से अंदर से नहीं आ रही थी उस समय श्री स्वरूप दामोदर ने घबरा गए कि आवाज क्यों नहीं आ रही है प्रभु की और इन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोल करके भीतर गए तीन द्वारे देव या आछे प्रभु नाहीं घोरे तीन परकोटा है तीन दरवाजे के बाद में महाप्रभु की कोठरी है गंभीर परंतु तो तीन दरवाजे होने पर भी सब जगह ढूंढ लिया परंतु तो महाप्रभु कहीं नहीं दिख रहे हैं तीन दरवाजा खोल करके कैसे कहां निकल गए कब निकल गए यह पता नहीं लगा चिंतित होया सभे प्रभु ना देख लिया प्रभु को जब नहीं देखा तो सब अत्यंत अत्ति चिंतित हो गए प्रभु चाहे बोले सभी दिवटित ज्वालिया और उस समय सब लोग प्रभु को देखना चाह रहे हैं सबने दीपक जलाया और दीपक जला करके सब जगह ढूंढ रहे हैं कि महाप्रभु कहा गई कहा कमरे में नहीं दिख रहे हैं गंभीरा में अपनी कोठरी में महाप्रभु दिख नहीं रहे हैं गए कहा उस समय सब महाप्रभु को ढूंढ रहे हैं बाहर भी ढूंढा सिंह सिंहद्वार उत्तर दिशाए आछे सिंह द्वार के उत्तर दिशा में ये स्थान है तार मध्य पड़ी आछे चैतन्य घुसाए एक स्थान है सिंह द्वार के उत्तर दिशा की ओर वहां पर देखा कि श्री महाप्रभु पड़े हुए महाप्रभु वहां पर सिंह द्वार के उत्तर द्वार में कहीं पड़े हुए देखे स्वरूप गोसाई आगे आनंदित हो महाप्रभु को जब देखा तो सबकी जान में जान आई सब आनंदित हो गए हैं प्रभु दशा देखी पुण्य चिंतित तो होया प्रभु की दशा देख करके सब अत्यंत अत्यंत चिंतित हो रहे हैं प्रभु पड़े आछे दीर्घ हाथ पांव प्रभु को देखा कि प्रभु पड़े हुए हैं और प्रभु में दीर्घ दशा उत्पन्न हो गई है अर्थात प्रभु का शरीर एकदम लंबा हाथ पैर एकदम लंबे हो गए जैसे चार पांच हाथ का शरीर हो गया हो ऐसा शरीर लंबा हो गया है तो दीर्घ हाथ पांव उस समय पांच छ हाथ के उनका जो शरीर है वो स्वाभाविक रूप से लंबा हो गया है प्राय आदमी का शरीर अपने नाप से साढ़े तीन हाथ का होता है सब सबका परंतु महाप्रभु का शरीर पांच छह हाथ का हो गया इतना लंबा शरीर हो गया दीर्घ दशा महाप्रभु में दो दशा होती है कभी पूर्ण दशा कभी दीर्घ दशा दीर्घ दशा में शरीर एकदम लंबा हो जाए और पूर्व दशा में एकदम दम से सुकुल जाए तो कछुआ जैसे अपने आप को ले, यहां पर दीर्घ दिशा है हाथ के समय जोड़ खुल गई हस्त पद ग्रीवा कठी अस्थि संधि जितनी भी हड्डियों की संधिया हैं, वे सब एक एक बिलस्त भिन्न अच्छे सब एक एक बिलस्त का गैप हाथ के जोड़ों में पैर के जोड़ों में कमर के जोड़ों में एक एक ब्रस्त का कहीं अवकाश महाप्रभु के बीच में हो गया है चारों मात्र ऊपर है संधि आचे दीर्घ है केवल ऊपर से हड्डी का खोला खाल का खोल मात्र है और शरीर के जोड़ खुल गए। और शरीर एकदम लंबा होता हुआ चला जा रहा है दुखी तो हविला सब प्रभु के देखिया, उस समय प्रभु की ये दशा देख करके सब अत्यंत अत्यंत दुखी होते हुए चले जा रहे हैं श्री कृष्ण में थोड़ी दम कम है राधारानी में दम ज्यादा है राधारानी में जब बेरह दशा होती है तो उनके शरीर में ये दीर्घ दशा नहीं होती है शरीर में हिम्मत है दम है परंतु सामरथ थोड़ा कम कमजोर है बेरह में महाप्रभु के स्वरूप में महाप्रभु के हाथ पर सब लंबे हो जाए ढीले हो जाए शीतल हो जाए मुखे लाल फेन्द प्रभुर उत्तान नयन मुख जो है उसमें से झाग आ रहे हैं और प्रभु के नेत्र पलटे हुए हैं पलटे बिल्कुल पलट आखे बिल्कुल पलटी हुई हैं ऊपर देखी ते सब भक्तें देह छाने प्राण और इनके आंखों को पलटा हुआ देख करके सबको जितने भी भक्त थे सब घबरा गए सबके जैसे प्राणी निकल गए स्वरूप गोसाई तबे उच्च कौरिया प्रभु काले कृष्ण नाम कहे भक्त लाया उस समय श्री स्वरूप गोस्वामी ने जोर से पुकार करके कृष्ण ऐसा काम में कृष्ण कृष्ण ऐसा काम में जोर जोर से कहा बहुत क्षण कृष्ण नाम हृदय पशिला बहुत देर बार कई बार कृष्ण नाम लेने पर वो कृष्ण नाम श्रीमद महाप्रभु के हृदय में घुसा और हरि बोल बल प्रभु उठिया गजिया उठिया हरी हरि बोल कहकर के महाप्रभु एकदम गरजते हुए उठ करके खड़े हो गए चेतन होया ला। जैसे ही महाप्रभु चेतन हुए वैसे ही खटखट करके संधियां जैसे जुड़ती हुई दिख रही है सबको अनुभव हो रहा है पूर्व प्राय यथा शरीर हो और महाप्रभु का शरीर जो पहले छ हाथ का हो गया था वही अब वही पूर्ववत साढ़े तीन हाथ का वो चार हाथ का परमंडल स्वरूप जो है वो श्रीमान महाप्रभु का हो गया परमंडल महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन किया गया माने अपने हाथ से चार हाथ का जिसका पूरा घेरा हो वो नगरो परमंडल, मंडल चार हाथ का पूरा जो घेरा है वो चार हाथ का पूरा ऐसे तो श्री महाप्रभु का शरीर पूर्वत हो गया है लीला महाप्रभु रघुनाथ दास गौरांग कल्प वृक्षे गौरा प्रकाश श्री रघुनाथ दास ने श्रीमद महाप्रभु की इस लीला का गौरांग सवकल तरुप इनमें निरूपण किया है श्री कृष्णदास कविराज की रिसोर्सेस जो रही उन्होंने जिन उपजीव जिनको बनाया वे प्राय सद गोस्वामियों ने महाप्रभु का जब दर्शन किया और दर्शन करके उन्होंने स्तुति में जो लीलाएं कहीं संक्षेप में वर्णन की उन्हीं का विस्तार करके और उन्हीं को पूरी तरह से विस्तृत करके श्री काविराज गोस्वामी जी ने बागनंद रोपण किया तो ये ग्रंथ चेतन शता का बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है क्योंकि इसमें जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं का दर्शन किया था उनके वचनों को प्रमाण बनाते हुए और उनके प्रमाण देते हुए उन्होंने लीलाओं का वर्णन किया है यहाँ पर केवल अपनी तरफ से अपने चरित्र नायक उनकी महिमा का गायन करना ये चरित्र ग्रंथों का एक स्वरूप रहा परंतु तो ऐसा यहां पर नहीं किया गया है घुनाथ दास गोस्वामी पाद क्या है मित्रावासे श्री क्विन मिथ्लासे अधिक श्रीसंधि दघ्युजो लुठन भूमौ काक्वा विकल विकल गच रुदन श्री गौरांगो हृदय उदयन मदयती श्री गौरांग मेरे हृदय में उदय होते हुए मुझे मतवाला कर रहे हैं क्वचन मिश्रावास है मिश्रा वासे। कभी श्री मिश्र उनके निवास में काशी मिश्र उन काशी मिश्र के भवन में अर्थात में श्रीमन महाप्रभु विराजमान है बृहजपति सुतोर विरात उस समय बृजपति सुर कृष्ण उनके अत्यंत ग्रह के कारण श्ल संध महाप्रभु के हाथ पैर की जो संधियां हैं वो श्लथ हो गई हैं ढीली हो गई हैं और उस समय अधिक दैर्घ भुज भुजा और चरण इनमें अत्यंत दीर्घता आ गई है ये अत्यंत अत्यंत लंबे हो गए हैं और लुठन भूमव महाप्रभु पृथ्वी के ऊपर लौट रहे हैं काकुआ विकल विकलम गदगद वचा काकुपूर्वक हे कृष्ण कहाँ हो कहा हो ऐसे काकु काकुपूर्वक विकल वचन कहते हुए गदगदाणी कहते हुए भी विराजमान हो रहे हैं रुदन श्री गौरांग श्री गौरांग रोदन कर रहे हैं हृदय उदय माम मदयती वे श्री गौरांग मुझे एकदम मतवाला कर रहे हैं सिंह द्वारे देखे प्रभु विस्मय हॉल सबको आश्चर्य हुआ के हैं तीन परकोटे हैं केवार बंद हैं और महाप्रभु तीन केवारों को खोल करके कैसे आगे बाहर कैसे आ गए केवाड़ तो खुले हुए मिले नहीं केवार तो सब बंद हैं और उन केवारों को खोल रहे हैं श्री स्वरूप दामोदा तो महाप्रभु आए कैसे बिना केवार खोले ये सब तो आश्चर्य भी हो रहा है कहा करे कि स्वरूप पूछे सब पूछ हैं स्वरूप से कहा करे की कि कैसे ये बाहर निकले होंगे ये पूछ रहे हैं स्वरूप कह रहे हैं उठ प्रभु चलो निज घर स्वरूप ने उसमें श्री महाप्रभु को जगाया और कह रहे हैं चलो चलो अपने घर चलो तथा तुम्हारे सब कौन गो चल वहां ही मैं तुमको सब चीज बताऊंगा गो चलो चलो घर चलो घर चलो महाप्रभु पूछ रहे सब पूछ रहे हैं महाप्रभु से आप यहां कैसे आए कैसे आए महाप्रभु कह रहे हैं कि स्वरूप से कह रहे हैं कि ठीक है उत्तर दे रहे हैं चल निज घर अपने घर चलो वहीं बताऊंगा तो बल प्रभु धौरी घर लया गेला ऐसा कहकर के महाप्रभु को घर लेकर के आए तहार अवस्था सब तहारे कहिला और वहां की जितनी भी अवस्थाएं है वो सब सबने महाप्रभु से कही कि आपकी ये दशा हो रही थी हमने आप देखा हम सब दबड़ा गए ऐसा कैसे हुआ आप कैसे गए कैसे बाहर निकले कुछ बताओ तो सही सुने महाप्रभु बड़ चमत्कार महाप्रभु को बड़ा आश्चर्य हो रहा है बोले हैं प्रभु कहे कि स्मृति ना को कमार बोल मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है तब ये देखे हय मोर कृष्ण विद्यमान समय देखे हॉय मोर कृष्ण विद्यमान विद्युत प्राय देखा दिया और अंतरधान श्रीम महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा था विद्युत प्राय प्रभा सर्वत्र दिख रही थी और मुझे श्री कृष्ण दिखे और देखते देखते अंतर्धान हो गए तो उस समय श्री महाप्रभु यही कह रहे हैं कि मैं इतना सा केवल समय देखी मैंने केवल इतना मात्र देख पा रहा हूं कि कृष्ण मेरे सामने खड़े थे और कृष्ण अंतर्धान हो गए हेन कालेर जगन्नाथेर पाणी शंख भजे उसी समय श्री जगन्नाथ की मंगला आरती का जो शंख है वो शंख बजा स्नान कर महाप्रभु दर्शन में गेला और शिविर महाप्रभु ने स्नान किया स्नान करके दर्शन करने के लिए पधारे यही तो कह प्रभु अद्भुत विकार ये शिवंद महाप्रभु के अद्भुत विकार उनका वर्णन किया यहाँ श्रवण में लोग लागे चमत्कार लोग लागे इस बात का विश्वास नहीं करेंगे सबको चमत्कार ही ये लगेगा अनहोनी सी बात लगेगी लोके नाहीं देखे शास्त्र ना ही सुनी ऐसी वस्तु कहीं संसार में दूसरा दृष्टांत नहीं मिलेगा शास्त्र में ये बात सुनने को नहीं मिलेगी श्रीमद महाप्रभु उन्होंने इस लीला को जगत के सामने प्रकट किया शास्त्रोका यही यही भाव हो भगवान के जितने भी शास्त्रोक अतीत भाव हैं इतर के ताते ना हो निश्चय दूसरे लोगों को इसमें विश्वास नहीं होगा जिनका महाप्रभु में विश्वास है वे ही इन घटनाओं पर विश्वास करेंगे नहीं तो दूसरे लोग ये ऐसा कैसे हो जाएगा ऐसा कैसे हो जाएगा ये ही विचार करते रहेंगे रघुनाथ दास सना प्रभु के संग में रहे थे इसलिए ताल मुखे सुनिखित कर प्रती मैंने उनके मुख से साक्षात सुना और इसीलिए मुझे ये प्रती हो रही है अंधा प्रती मुझे भी नहीं होती ऐसा कैसे हो सकता है पांच हाथ का शरीर कैसे हो जाएगा कैसे जाएगा परंतु तो मैंने उनके मुख से सुना और वे झूठ नहीं बोलेंगे इसलिए स्वयं प्रतीत करके मैंने लिखा जिसका विश्वास नहीं होगा शास्त्र में प्रभु में वो इस बा, इन बातों को नहीं सुनेगा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय नि गौर हरिमो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय